गीता अध्याय श्लोक संख्या 21 से आगे अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद भयचरणारविंदक्तिदान्तस्वामी शिवपूपस्थापकाचार्य के संस्थापक आचार्य के द्वारा ओम ज्ञानतिमीरांदाजनशलाकुरी मील बलराम को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो रिपोर्ट करनी पड़ेगी डॉक्टर नहीं सांस तो लेने में प्रॉब्लम हो रही ये मतलब करना ही है मतलब तो भूल तो से बाहर जाओ तो ये मत बोलना मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है नहीं तो आपको डाल देंगे अभी क्या कर रहे हैं जो जेल में है न उन लोगों को छोड़ रहे हैं और जो लोग जेल में नहीं होता पंजाब में कोई जगह पे 6000 छह को रिहा करने वाले हैं थोड़े समय के लिए दो तीन महीने के लिए वापस पकड़ेंगे क्या हम मतलब बेल पे रखते हैं ऐसे ऐसा होता है कुछ इसमें वो अंडर सुपरविजन होते हैं <laughs> और जो लोग नियम पालन नहीं करेंगे कोरोना का तो उनको जेल में, डाले। <laughs> <जल> में डालेंगे उनको जेल में डालेंगे <laughs> अरे कोरोना को ऐसे नहीं तो तो कर रहे नहीं ताँगे ताँगे ताँगे कर सकते जितने हैं उसको आसूरी पदी है ना ऐसा कौन करेगा हर कोई नहीं मरता मरता डॉक्टर डॉक्टर <laughs> एक घोड़ा ऐसा करने जाएंगे तो सब लोग मिलकर करके गवर्नमेंट को मारेंगे पुलिस को मार देंगे 140 करोड़ तो एक सौ चालीस करोड़ लोग 140 140 तीस जो भी है कम है अरे सौ करोड़ बहुत अभी भगवान आगे बता तो रहे हैं हमने तो क्या क्या हो जाए है कलम ने चर्चा की कैसे धीर व्यक्ति मोहित हो जाता है मृत्यु से बहुत डरता है आज का पूरा समाज धीर नहीं होने के कारण मृत्यु से बहुत भयभीत है बहुत भयभीत है अंदर सब लोग करके बैठ गए जो नहीं बैठा है बहुत भयभीत है सब प्रकार के सूची मुची के नियम पालन कर रहे अभी <laughs> मुची के भी सूची नियम मतलब क्या कर... पहले जो लोग स्नान करते ही नहीं थे वो लोग अभी बार बार स्नान करते, करते <laughs> <नार थे। laughs> <कहां> जाएंगे <laughs> हाथ धोते साबुन से बार बार साबुन <laughs> तो से हाथ धोना पकड़ा है तो मृत्यु से सबको भय है भगवान कहते हैं भगवद गीता में मृत्यु सर्व सर्वहसा हम मृत्यु रूप में मैं सब कुछ छीन लेता हूँ सही कितना भी कमाए कितना भी बड़ा बंगला हो गाड़ी हो कितने भी रिश्तेदार हो हमारे पास जितना भी कुछ है जो हम अपना मानते हैं मृत्यु आने पे कुछ भी साथ जाएगा वो पागल कौन वाला ड्रामा याद कर लो पागल कौन ड्रामा कोई ऐसा देता कि मृत्यु कुछ है ही नहीं तो जितना करना करना। ये पागल कौन करना चाहिए तुम तो मृत्यु सर्व सर्वह हम, सब कुछ छीन लेता है क्या हो? दो बता दो बार बार बता बता आप बताओ बता। हु? बोलो बोल राजा होता है मंत्री तो होता है। याद आज उसको तो डंडा देता है कि जो मैं मतलब मेरे राज्य में जो भी सबसे बड़ा मूर्ख है तो उसके हाथ में डंडा फूखला दो तो जाता है तो एक किसान वाला होता है तो उसके घर में रोता है तो मंत्री देखता है उसको उसमें पूछता है कि क्यों रो रहा है तो बोलते है ये मेरा सेरो तो मूर्ख है इसमें मैंने उसको चावल दिए थे खेत में डालने के लिए लेकिन इससे चावल पका खिलाती है खाने के लिए तो फिर वो बोलता है वो उसको बुला... वो बुलाता है क्योंकि मंत्री बोल पूछता है उससे तो बोलता है क्या आप पूरा करने के बाद में मतलब चावल लगाते खेत में उसके बाद क्या होता है थोड़ा बोलता है उग पानी देते उगता उसके बाद क्या होता चावल आते उसके बाद क्या होता उसको पका के खाते तो बोलते इतना बड़ा प्रोसेस करने की जगह मैंने छोटी हुई आसानी से कर <laughs> उसके हाथ में डंडा दे देता है तो फिर राजा के साथ हाँ। मतलब राजा उसको राज, राज राजा की नौकरी देते है उसको <laughs> <laughs> जब राजा मरता है तो बोलते है की मतलब जा रहा हूँ पूछता है आप कहाँ जा रहे हाँ मतलब सेवक पूछता है वो कहाँ कि किसान वाला आप बोलते राजा बोलते कि मैं कुछ भी नहीं लेकर जा सकता तो कम से कम मे को तो लेकर जाओ मे को तो लेकर जा सकता हूँ मुझे तो राजा बोलता है मैं बड़ा का मतलब नोक कुछ भी नहीं लेकर जा सकता तो बोलता है आप राजा पर पकड़ा कि आपके बड़े को इतना सब करने से अभी मतलब कुछ मतलब कुछ लेकर ही नहीं जा रहे सान क्या कुछ मैं एक राजा होता है वो किसी मूर्ख को डिंड़, डिंड़, अपने मंत्री को डंडा देता है और वो बोलता है कि जाओ किसी मुर्ख को के लो तो फिर वो किसी को भी ढूंढ के ले आता है सबसे बड़ा मूर्ख जो होता है तो मूर्ख होता है कि वो किसान ने हाँ, बोला था जाओ ये चावल लगा दो फिर ये मरने के टाइम फिर कुछ भी नहीं लेके जा पाता तो फिर इसको डंडा पकड़ा कौन डंडा पकड़ा था मंत्री मूर्ख मूर्ख डंडा मैं तो मंत्री कि वो होता है प्रेट। अपने तो राजा को सब बताने के लिए कर पूरी बात ऐसे है की राजा का एक गुरु होता है वो उसको सलाह देता है लेकिन राजा समझ नहीं पाते हैं बहुत फंसे रहते हैं अपने भौतिक कार्य में और आध्यात्मिक विषय में कभी रुचि नहीं है तो राजा को इच्छा होती है कि मेरे इसमें सबसे बड़ा मूर्ख कौन है मुझे ढूंढना है राज्य में इसलिए मंत्रियों मंत्री को बोलता है कि तुम सबसे बड़ा मूर्ख ढूंढ के लेके आओ इतने दिन मिलते है यदि नहीं मिला तो तुम्हारा शीर्षेद कभी इसलिए मंत्री भी टेंशन में काम तो करना पड़ेगा फिर मंत्री जा करके बहुत ढूंढता है कोई मिलता नहीं है आखिरी दिन एक किसान रोता हुआ मिलता है तो उसको पूछता है कि क्यों भाई तुम रो क्यों रहे हो तो किसान बोलता है कि मेरा जो सेवक है ना उससे बड़ा मूर्ख आज तक दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है तो मंत्री तो खुश हो जाता है कौन है भाई ये देख तो सही तो बुला के लेके आता है सेवक को तो मंत्री पूछता है कि तू भाई ये इसको रुला क्यों रहे हो बोले सेठ ये है ना उसको कुछ पता नहीं चलता है बोले क्यों अरे मैंने इसको चावल पका के दे दिए फिर भी ये रो रहा है तो बोला अरे भाई चावल पका के दे दे मैंने उसको चावल उगाने के लिए दिए थे डालने के लिए खेत में बस देखो मैं बहुत बुद्धिमान हूँ ये मालिक मेरा बहुत मूर्ख है वो कितना लम्बा काम करता है अभी उसने चावल मुझे उगाने के लिए दिए तो उगा करके क्या होता उसको पानी पिलाते इत्यादि करके जो उगा करके निकलने वाला तो चावल ही था वो फिर चावल निकाल करके वो उसको पका करके खाता तो मैंने सीधा पका के दे दिया वो इतना लंबा कर रहा था मैंने ऐसा देखो मैं कितना बुद्धिमान हूँ तो मंत्री बोल तुम बहुत बुद्धिमान हो चलो मैं तुमको राज नौकरी दिलाता <laughs> ऐसा करके लेके जाता है राजा की नौकरी के लिए तो राजा के सामने प्रस्तुत करता है ये बहुत बुद्धिमान व्यक्ति इस किया इसलिए उसको डंडा दे दिया राजा भी उसको नौकरी पे लगा देता है राजा उसको बोलता है कि तुमसे ज्यादा बड़ा मूर्ख है वो ढूंढ के लेके आओ ये मूर्ख को ये कार्य देता है राज नौकरी में पूरा राज्य घूमो और तुमसे भी बड़ा मूर्ख कोई ढूंढ के लेके आओ मूर्ख तो राजीव खुशी कार्य करता है उसको तो मिलता रहता है खाना पीना सब बहुत समय निकल जाता है उसको कोई मूर्ख मिलता नहीं है और अभी राजा के मरने का समय आया राजा मरने के बिस्तर पे है और ये मूर्ख बहुत ही आसक्त है राजा से अच्छा संबंध बन गया है तो वो जाता है राजा को देखने के लिए सब रानिया है उधर सब विलाप कर रही है सब सैनी दी, बहुत कुछ है उधर तो राजा को पूछता है कहा जा रहे हो आप राजा तो राजा बोलता है कि मैं यहां से छोड़ के जा रहा हूँ तो, तो मूर्ख पूछता है कि आपकी इतनी वो, वो राजा बोलते हैं बहुत दूर जा रहा हूँ बोला तो आप इतनी दूर जा रहे हो तो सब खाने पीने की व्यवस्था साथ में लेके जाना अच्छे से और सिपाही सब लेके जाओ लेने ही मैं कुछ भी वो नहीं लेके जा सकता अरे ठीक है कम से कम एक आध दो रानी को तो लेके जाना कुछ पका देगी आपके लिए जंगल में मरद करेगी नहीं वो भी नहीं लेके जा सकता तो धन तो लेके जाओ कुछ काम आ जाएगा किसी को देकर के कुछ सामान ले सकते हैं नहीं वो भी नहीं लेके जा सकता कुछ भी तो मुझे तो लेके जाओ मैं आपकी सेवा करूँगा तो मैं एक स्वीक की नोक नहीं लेके जा सकता तो मूर्ख बोलता है तो डंडा दे दे तेरा राजा के हाथ में मुझे मिल गया आपने जो बताया था ना सबसे बड़ा मूर्ख मुझसे ही बड़ा मूर्ख वो आप हैं तो राजा गुस्से हो जाता है मैं कैसे मुर्ख हूँ बोले इतना पूरा जीवन काम किया इतना सब कुछ इकट्ठा किया अभी आप उसको एक सुई की नोक भी उसमें से ले नहीं जा सकते तो आपसे बड़ा मूर्ख और कौन होगा ऐसे राजा की बुद्धि ठिकाने आती है राजा के गुरु होते हैं वो उनका शिष्य होता है गुरु ने विशेष रूप से इसको रखा होता है राजा की बुद्धि खोलने के लिए टाइम टाइम जीते जी तो बुद्धि खुलने वाली नहीं थी इसलिए ये पूरा ड्रामा किया ड्रामा अच्छा मृत्यु सर्व सर्वहस हम मृत्यु सब कुछ मृत्यु रूप में भगवान सब कुछ छीन लेते इसलिए जो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं सोचते कि भगवान जैसा कोई वस्तु है नहीं तो उनको ही भगवान दर्शन देते हैं लेकिन मृत्यु रूप में मृत्यु आती है तो वो सब नतमस्तक हो जाते हैं जैसे एक भक्त है भगवान को प्रणाम करता है उनके गुणगान गाता है उनसे डरता है वो जो बोले उसे करता है ऐसे ही जो लोग भक्त नहीं है जो भगवान को स्वीकार नहीं करते वो लोग मृत्यु आने पे नतमस्तक हो जाते हैं प्रणाम करते हैं डर करके सब कुछ करते हैं जो बोलती मृत्यु जो भी बोलती है सब कुछ करते हैं ये करो नहीं तो मृत्यु हो जाएगी कभी दिख रहा है सब लोग मास्क खाड़ ना छोड़ने का सोच रहा है बोलो अरे जो लोग हरे गिलती थे तो मृत्यु के कितना भी भगवान भगवान करो वो कुछ नहीं सुधरेंगे लेकिन मृत्यु के रूप में भगवान ने दर्शन दे दिया और अब अभी अमेरिका का स्कोर चाइना से आगे बढ़ गया एक लाख के ऊपर केसेस हो गए सत्रा सत्रा दो है ही नहीं जनसंख्या चार परसेंट अमेरिका की जनसंख्या भी काफी है बीस करोड़ जैसी है तो चाइना की भारत, तो में। भारत की एक सौ तीस करोड़ अच्छा और, आ... और चाइना की भारत से भी ज्यादा दो सौ पचास करोड़ है ना ना एक सौ अस्सी जैसा हुआ एक सौ सत्तर है अमेरिका का उसका तो जगह तो पच्चीस और 35 में तो ऐसे ही होगा ना पच्चीस और पैंतीस पच्चीस तो और पैंतीस परसेंट छी सौ सात बिलियन है सात सौ करोड़ तो उसमें से डेढ़ सौ करोड़ इंडिया की चाइना की तो ढाई सौ ढाई सौ के आसपास हमारी 140 सौ है तो उनकी एक 180। <coughs> कहने का तात्पर्य है कि मृत्यु आई मृत्यु के रूप में भगवान ने दर्शन दे दिए तो सब होने लगा <laughs> अमेरिका तो खाली हो जाएगा कहां जाएंगे? ना, बता हमारे जगह तो, तो आप चाइना में हुँ? इंडिया का डबल ऐसा कुछ नाइना में जगह ज्यादा डबल डबल से भी ज्यादा है तो ये मृत्यु के रूप में भगवान दर्शन देते हैं तो धीर व्यक्ति नहीं है वो मृत्यु की बात मानेगा जो धीर व्यक्ति है वो भगवान की बात मानेगा धीर नहीं है वो मृत्यु की बात मानेगा भगवान का रूप मृत्यु मृत्यु रूपी भगवान की बात मानेगा <laughs> ये करो नहीं तो ये हो जाएगा नहीं तो मर जाओगे इसलिए ये सब जान करके हमको धीर व्यक्ति बनना चाहिए आने वाला अच्छा व्यक्ति वो है धार्मिक व्यक्ति जो पुनर्जन्म से डरे कि आगे जाकर के मेरा क्या होने वाला है इस जीवन के बाद का जीवन खराब नहीं हो जाए वो डर रहे है उसको भक्तों के एक लक्षण में दिया है ये पंचरात्र शास्त्र में कि वो पुनर्जन्म जो होता है उससे डरता है क्या जन्म होगा उसके कारण वो पाप पुण्य का ध्यान रख करके गलत काम में नहीं लगता है इसलिए आने वाला जन्म कैसा होने वाला है उससे डरना चाहिए उसका ध्यान रखना चाहिए और इस जन्म में जिस जिस प्रकार के कार्य करेंगे उस प्रकार से मेरा जन्म होने वाला है कि उससे डरना चाहिए कहते हैं भगवान वेदा वेदाविनाशिन निज्ययम कथम सह पुष पार्थ कथम स पुरुष पार्थ कंघात यति हंतिकम्। वेद मतलब जानो यह जो जानता है अविनाशिन ये जो अविनाशी है उसको नित्यम उसको जो नित्य जानता है यह जो एनम इसको अजम अव्ययम ये जो अजा है जो अव्यय है कौन ये जो जो कौन है जो ये कौन है अविनाशी है नित्य है अजा है अव्यय है ये कौन है आत्मा तो जो इस आत्मा को यह एनम जो इस आत्मा को अविनाशी नित्य अजन्मा और नहीं खत्म हो सकने वाला मानता है या जानता है कथम पार्थ कम कम। ऐसा जो व्यक्ति है, है पार्थ वो किस प्रकार से किसी को मार सकता है और मरवा सकता है पार्थ जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी अजन्मा शाश्वत तथा अव्यय है वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है तात्पर्य प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहा और कैसे प्रयोग किया जाए इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राणदंड दिया जाता है किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है मनुष्य के विधि ग्रंथ मनुसंहिता में इसका समर्थन किया गया है इसका समर्थन किया गया है मृत्यु दंड मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनुसंहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राण दंड देना चाहिए जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना न पड़े अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझ कर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया कि युद गया युद्ध हिंसा नहीं है क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता अतः न्याय के हेतु तथा कथित हिंसा की अनुमति है शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं अपितु उसको स्वस्थ बनाना है शल्य क्रिया मतलब ऑपरेशन अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है उससे पाप फल की संभावना नहीं मारने पर भी नहीं मारता मरवाने पर भी नहीं मरवाता <stutters> मारना और मरवाना दो चीज होती है बात है, बातें कौन वो कहा किसी को मारता है और कहा किसी को मरवाता है इसके पहले आया था कि ना कोई मारता है ना कोई मरता है यहाँ पे है कि जानने पर भी नहीं मारता जानने पर भी नहीं मरवाता तो मारने पर भी नहीं मारता मरवाने पर भी नहीं मरवाता तो आत्मा आत्मा मरवाना मतलब जैसे जज है तो वो ऑर्डर देता है तो जल्लाद मारता है <laughs> लेकिन वो शरीर को मारता है और जज शरीर को मरवाता है आत्मा तो मरती नहीं है जल्लाद, मतलब। जल्लाद वो है जो मान लो किसी को फांसी की सजा दिया तो जज तो जा करके फांसी देने वाला नहीं है तो वो जो एक व्यक्ति होता है जो उसको फांसी देता है व्यक्ति को संगे? उसको जल्द देता है उसके नौकरी यही है कि लोगों को मारना जज के आदेश तो यहाँ पे अभी जो पुराने प्रश्न थे ये जो पूरा वाक्य एक वाक्य जो लेकर के ना कोई मरता है ना कोई मारता है उसको गलत समझ सकती उसका स्पष्टीकरण यहाँ पे हो गया क्या कि आत्मा नित्य है उसको कोई मार नहीं सकता है इसलिए ना तो उसको कोई मार सकता है ना तो कोई मरवा सकता है ठीक है लेकिन शास्त्र के आदेश अनुसार शरीर और आत्मा को अलग करने की जो विधि है इसको मृत्यु कहते हैं शरीर और आत्मा अलग हो गए वो जो विधि है उसके अनुसार निश्चित होता है किसी ने मारा और मरवाया कि नहीं मारा और नहीं मरवाया, मारा मरवाया। शरीर और आत्मा को अलग करने की जो प्रक्रिया है जो विधि है उसको क्या कहते हैं मृत्यु विधि नहीं है उसको प्रक्रिया कहेंगे या उसको क्रिया कहेंगे जो होता है शरीर और आत्मा अलग होते उसको बोलते हैं मृत्यु तो वो किस प्रकार से कर करते हैं या करवाते हैं है मतलब करवाते हैं मतलब क्या दंड या कोई मार हाँ हम खुद जाकर उसको शरीर और आत्मा को उसकी अलग नहीं करते किसी और को बोलते है आप करो उसको बोलते करते मतलब करना मतलब खुद करना आ, तो हम खुद ही अपने, अपने आप में सोसाइटी अपने नहीं दूसरे कोई मार सकता है वो क्रिया करने वाले आप हैं और इससे आप क्रिया करवाने वाले समझे बलराम सो रहा है कि सुला रहा है सुला भी रहा है तो तो वो प्रक्रिया यदि शास्त्र के आदेश के अनुसार है तो न तो वो मरवाने वाला मरवाता है न तो मारने वाला मारता है तो मनु संहिता में बताया गया है यदि किसी ने किसी की हत्या की है तो वो व्यक्ति को पकड़ करके मृत्यु दंड देना चाहिए मार देना चाहिए पकड़ करके तो ये सुन करके यदि रक्षक किसी को पकड़ करके मार दे तो भाई इसने तो तो उसको मारा मारा इसलिए मैंने इसको मारा। तो चलेगा दूसरे उसको नहीं चलेगा वो भी अपराधी हो जाएगा क्योंकि शास्त्र ने रक्षक को नहीं बोला उसके कर्तव्य में नहीं दिया कि उसको पकड़ करके आपको मारना है भले उसने किसी को हत्या की लेकिन राजा के कर्तव्य में कि उसको पकड़े और फिर उसको मृत्यु दंड दे तो वो क्योंकि मनुसंहिता के अनुसार राजा उस व्यक्ति को मृत्यु दंड दे रहा है तो उससे राजा के ऊपर दोष नहीं लगता है कि आपने वो व्यक्ति को मरवाया ना तो मारने वाले पे दोष लगता है जल्लाद पे कि आपने इस व्यक्ति को मारा समझ ना रहा? वो सारा दोष उसका खत्म हो उसके बदले वो जो व्यक्ति को मरवाया राजा ने ऐसे मृत्यु दे करके, तो उससे वो व्यक्ति का जो पाप चढ़ा था हत्या करके वो पाप धुल जाता है तो मनोसमिता में, कि तो तो में लिखा है न की किसको क्या कार्य करना चाहिए मरा उसका पाप निकला नहीं निकला ऐसे थोड़ी न पाप निकल जाता है जो जिसकी क्रिया में दिया है वो उसको करना है तो आ, तो इस प्रकार से वो न, तो इसलिए वो उसने न तो मारा न तो उसने मरवाया क्योंकि आत्मा मरती नहीं है और मरवाती भी नहीं हो गया यदि दूसरे किसी यदि कोई व्यक्ति किसी को हत्या करता है ये सोच करके कि आत्मा तो मारती नहीं है न तो मरवाती है तो वो शास्त्र के अनुसार पाप कार्या है शास्त्र में अनुमोदित नहीं है तो इसलिए उसमें कहा जाएगा कि आपने मारा या मरवाया उस प्रकार तो वो हिंसा ही मिल जाएगी क्योंकि ये पूरे जो नियम है सब आत्मा का अस्तित्व है और मृत्यु के बाद दूसरा जीवन है और पूरे ब्रह्मांड का एक कंट्रोलर है नियंत्रक है भगवान ये विचारों, ये जो सिद्धांत है इसके ऊपर आधारित है पूरा जो मनोसमिता और सब जो नियम है, शास्त्र पे। तो वो जो गिनती होती है वो उसके अनुसार गिनती होती है जैसे इसको मृत्यु दंड दे क्यों इसको मृत्यु दंड दे क्यों मृत्यु दंड दे इसको इसने किसी की हत्या की तो मृत्यु दंड क्यों दे उसका पाप नहीं पड़े अभी मान लो कि आप का विचार है कि आगे तो जाना ही नहीं है मतलब मृत्यु के बाद कोई जीवन है ही नहीं पुनर्जन्म है ही नहीं तो अभी आप क्या सोचोगे मान लो कि हम समझ लें कि मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं है ठीक है बोल रहा हूँ हमड़े मान लो कि हम ये समझ लें मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं है अभी किसी ने किसी व्यक्ति की हत्या की तो भी उसको मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए, हाँ, मारना चाहिए। तो किसी की जेल में डाल दो नहीं जाएगा, जाएगा। छूट नहीं जायेगा हम पूरा अच्छे से पकड़ के रखेंगे पापे नहीं जाएगा ना फिर पाप है ही नहीं दूसरा जन्म है छोड़ा कोई जीवन लग रहा है ना लेकिन जो है वो तो है ना नहीं नहीं नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। अभी प्रश्न ये है पहले तो हमने वो चर्चा कर ली कि मृत्यु के बाद जीवन है इसलिए ये नियम है मनुसंहिता में अभी हम ये चर्चा कर रहे हैं कि मान लो के मृत्यु के, के, के बाद जीवन नहीं है मान लो की मृत्यु के बाद जीवन नहीं है ऐसा हम सब स्वीकार करते हैं तो ऐसे समाज में लोग क्या सोचेंगे कि अभी इसने हत्या कर दी किसी की तो अभी इसको मृत्यु दंड देना चाहिए की उम्र कैद दे दें पूरा जीवन जल में तो पूरा जीवन जेल में हो गया ना उसका जीवन बेकार हो गया ना कुछ जीवन बेकार जीवन नहीं जेल में, में सब काम कर सकता है वो में बहुत सारा काम होता है उसको दर्द हुआ फिर उसको दर्द तो अभी उसने ऐसा किया तो कुछ दे लेकिन उसका जीवन क्यों बिगाड़ दे मृत्यु क्यों जेल में सब कुछ होता है खाना पीना सब होता है पूरा थोड़ी मिल जाओ पूरा नहीं अच्छा मिलता है दर्द जैसा नहीं होगा लेकिन उसका एक है कि कि आप उसको उसको मृत्यु दे दो दो एक एक है है है उम्र दोनों में अंतर ना अभी इसमें प्रश्न ही आता है कि देखो जिसकी मृत्यु हो गई वो तो खत्म हो गया उसको तब वापस ला नहीं सकते सही अब ये दूसरे को क्यों मार रहे हो रहे इसको मारने से उसका तो कोई लाभ नहीं होने वाला ना तो उसके परिवार वाले को कुछ लाभ होने वाला है हो सकता है इसको जीवित रखो तो उसके परिवार वाले को ये जो काम कर रहा है हैं जो आ रहा है वो कमा करके दे सकता है <laughs> करेगा नहीं समझ रहे जेल में करेगा ना काम उसको जेल में काम करता है उसकी पगार भी मिलती है क्ये दिको? क्ये दिको? आ, आ, तो पगार भी मिलती है पगारेगा घर पे देगा ना घर वालों को भी पोषण करना पड़ता है ना घर वाले भी खाने के लिए पत्थर फोड़ता है वो भी हाँ। तो कहने का तात्पर्य है ये एक सही विचार है ना कि अब ये मर तो गया ये तो मर ही गया अभी दूसरे को क्यों मारते हो पुन जन्म है तब तो? नहीं नहीं है तभी की बात कर रहे हाँ।, हाँ तो ये सही है और हाँ सही है ना हाँ। और फिर दूसरा विचार ये भी आता है इसमें कि अभी किसी ने थोड़ा गुस्से में आकर के हथियार उठा लिया मार दिया तो अभी गलती हो गई तो अभी थोड़ी ना उसके लिए उसकी जान ले सकते उसको सुधरने का मौका दो जेल में रखो ताकि वो दूसरों को नहीं मारे लेकिन उसको अच्छे से साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दो डॉक्टर्स दो जो डॉक्टर्स को बार बार समझाएंगे थोड़ी बुद्धि में इधर उधर हुआ होगा तो भी ठीक हो जाएगा तो समझा करके उसको एक अच्छा व्यक्ति बना दो आगे नहीं मारेगा तो वो मौका दो ना उसकी जगह क्यों मार रहे हो केवल सीधा खतरे में नहीं हो हाँ। क्या खतरे में नहीं, वो तो कि अभी इतने सारे जो नहीं है जेल में किसी का भी स्क्रू तो हट सकता है दिमाग का तो सबको क्या जेल में डाल सकता तो अगर एक को मारेंगे तो सब मरने के डर से बच जायेंगे वो भी है ये है ना क्या एक को अगर एक मर गया अरे इसने तो मौत मर गया अगला जीवन और, नहीं आ, है। अगला जीवन तो है ही नहीं तो डर है कि भाई आप किसी को छूना भी नहीं, नहीं तो ये दूसरा क्या बोलते हैं लॉजिक है। ब्लैंकेट तो नहीं।, नहीं ये नहीं सही सही लॉजिक है दूसरा लॉजिक है कि एक चोरी करने वाले का यदि हाथ काट दिया तो हजार लोग उसको देख करके चोरी नहीं करेंगे न्यूज में भी और तो इस प्रकार से दोनों पक्ष में चर्चा चलती है कि मृत्युदंड देना चाहिए कि मृत्युदंड नहीं देना चाहिए मृत्युदंड देना चाहिए उसके लिए उनके पास लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स है तार्किक आर्गुमेंट है मृत्युदंड देन नहीं देना चाहिए उसके लिए भी बहुत लॉजिकल आर्गुमेंट्स दोनों के आर्गुमेंट्स जिस आधार पर वो आधार है कि मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं तो ये चर्चाएँ पूरे विश्व के स्तर पे अभी भी चल रही है काफी ऐसे देश है जिन्होंने मृत्युदंड निकाल दिया है मृत्युदंड नहीं देते <laughs> इस वजह से उनकी जेल भरते जा रही है खाली नहीं हो रही समझे समझ में आया अभी कैसे ये आज के लोग क्या नियम बना रहे हैं तो इसका आधार है मृत्यु के बाद कोई जीवन तो थोड़ा नहीं आगे नहीं जाए और यदि मृत्यु के बाद जीवन है वो वाली चीज जो स्वीकार करते है मनुष्यता में सीधा दिया है कि आगे के जीवन के लिए इसको भी मार देना चाहिए तो उसके लिए तो कोई ऐसी चर्चा का पॉइंट नहीं है उनको तो पता ही है सब भारत में, तो तो भारत भारत में तो हाँ तो धीरे धीरे भारत में भी ये चर्चाएं आ रही है की मृत्युदंड नहीं देना चाहिए सब धीरे धीरे जो विदेश से एक एक करके सब आ रहा है यहाँ नहीं भी देते हैं या उसको मृत्युदंड दिया है उसको कन्वर्ट कर देते हैं आजीवन कैद में 20 साल की आजीवन मतलब बीस तो साल में पूरा सुधारने का प्रयास करेंगे ये सब आधुनिक जो नास्तिक नास्तिकवादी फिलॉसफी है दर्शन है उसके ऊपर आश्रित है ये सब नियम जेल वाले जो खाना पानी देते वो खुद से देते कि उसकी पगार में से काटते हम्म। वो तो पूछना पड़ेगा वो मुझे श्याम सुंदर माधव श्याम सुंदरपुर से पूछ लेंगे माधव श्याम सुंदर जेल में उनकी नौकरी <laughs> और जब छूटता है के तो उसको जो पगार में सेविंग से बची है वो भी मिलती है मान लो कि आप जेल में पकड़े गए और जेल में 10 साल गुजारे 10 साल आपने काम किया हर महीने आप आठ हजार कमाते थे उसमें से 6000 घर पे भेजते थे 2000, 2000 बच जाते थे तो कितना साल का 24000 और 10 साल का 24000 तो 10 साल बाद जब आप छूटते हैं तब को दो लाख मिलेंगे ही घर पे पैसे से जो भी है ये तो मैंने उदाहरण दिया ही मिलते हैं मुझे पता नहीं कितने है। जो भी। जो भी है। पता नहीं नहीं मिलते हैं जो भी अलग अलग अलग अलग क्या है ऐसे नौकरी नहीं है तो जल में चले जाओ <laughs> बेरोजगार लोग जल में चले जाओ हम लोगो को ऐसा खोलना है कि बेरोजगार लोग सब इधर आ जाओ मेरे अंडर काम करो मैं तुमको देता हूँ खाना पीना सब कुछ ये है क्या बलराम बोले कि अंडर हो चलो आ जाओ बेरोजगार बेरोजगारी हटाओ आंदोलन सारे आंदोलन हो सकते हैं बेटी बचाओ स्वच्छ भारत भी हो हम्म, तो तो वो, वो, वो तो साफ है। भाई नहीं क्या बताया तो कुछ नहीं करेगा अरे भाई दुकान बंद हो गई तो पास वो सोचे ना <laughs> रखा का लगे। <laughs> तो नहीं नहीं। नहीं। गया तो ये पॉइंट मृत्युदंड सही या गलत अभी तो आपने देखा ना किस प्रकार से ये आज जो चर्चा चल रही है पूरे विश्व के स्तर हाँ काफी समय से चल रही है काफी देश ने मृत्युदंड बंद कर दिया तो उसके आगे नहीं गया कि दूसरे लोग देख के भी नहीं करेंगे वो तो अनुभव होगा तब होगा और वो भी उस निष्कर्ष पेना बहुत कठिन है बहुत सारी दूसरी चीजें होती जिसके कारण हथियारे बढ़ते रहते हैं तो ज़रूर तुरंत ही वो निष्कर्ष पे आना इसके कारण ये हुआ सब लोग स्वीकार नहीं करेंगे ना उसको मृत्यु दंड बंद किया इसलिए सब लोग हथियार बने लोग अच्छा। सोचते कि लोग हथियारे इसलिए बनते हैं एक, एक दर्शन है हथियार इसलिए बनते हैं क्योंकि हम लोग उनको ठीक से हम लोग उनके साथ ठीक से व्यवहार नहीं करते इसलिए उनको बुरा लगता है इसलिए वो हथियार बन, बन, बन जाते हैं चोर बन जाते हैं डाकू बन जाते हैं इसलिए सब लोग के साथ ठीक से व्यवहार करना चाहिए मार्क्स की फिलॉसफी कि जो भी चोर हथियार जो भी कुछ है वो समाज में ही बनाए हैं वास्तव में जन्म से तो सब अच्छे ही होते हैं लेकिन समाज में रहकर के जिस प्रकार से उनके साथ व्यवहार होता है उसके कारण वो बुरे होते हैं बाकी तो सब अच्छे ही होते हैं पर जो अगर <laughs> अच्छे होते हैं तो फिर माता पिता क्यों बोलते हैं ऐसा नहीं करना है ऐसा ही करना वो गलत काम कर नहीं, तो? नहीं, वो सिखाने की बात है एक है की हृदय अच्छा होना बच्चा बोलता है देखो मैंने ऐसा किया अरे ऐसा क्यों किया ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा करना चाहिए ये अच्छा काम है बुरा काम तो ऐसा हर किसी को क्यों बोलने की जरूरत क्यूँकी पहले की आदत रहती है उनकी आ, आ, आ, तो वो अब उनसे वो क्या वो क्या कहते हैं कि वो जो हम बोलते हैं ना उसी से लोग या फिर ऐसे बन जाते जेल में चले जाओगे ऐसा बोलोगे तो अमेरिका में नियम है अब बच्चे को झापट भी नहीं मार सकते अपने बच्चे को भी जेल में वो बच्चा फोन कर देगा जेल में सीधा तीन साल का बच्चा भी फोन कर देगा पता जा, जा वो जेल जेल में। में फोन करके तो मैं उसे गोली उड़ा छोटा सबकी स्वतंत्रता होती है एक बार क्या हुआ भारत से कोई परिवार उधर रह रहे थे अमेरिका में तो दादा दादी भी गए बच्चा था छोटा था तो कुछ ऐसी गलती की बच्चे ने तो दादा ने जोर से झापट मार दी तो बच्चे ने फोन कर दिया दादा को जेल में डाल दिया फिर उसके पिता छुड़ा करके लेके आए बच्चे के पिता दादा को बाद में ऐसा हुआ कि इन लोगों को इंडिया वापस आना हुआ मतलब छुट्टी के लिए उधर छुट्टी हुई होगी तो इंडिया घूमने आते हैं ना जैसे ही एयरपोर्ट में नीचे उतरे फिर एक के बाद एक एक के बाद एक बच्चे को मार रहे मारना है अमेरिका अभी अभी, अभी, अभी में तो बच्चे गोलिया मार देते ना। अरे बहुत शूटिंग चलती है स्कूल शूटिंग स्कूल में बच्चे गन ले कर के बहुत सारे बच्चों को टीचर्स को मार देते हैं है तो उनके ऊपर कुछ नहीं होता है फिर वो? वो बच्चे हैं उन बच्चे वो तो बच्चा समाज ने ऐसा बनाया है जो उनके ऊपर और मृत्यु बनती है अभी तो देते नहीं और बोलते है तो बोलते हैं समाज हम सभी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे इसलिए वो ऐसा बन रहा है <laughs> तो इस तरह से बहुत ही विचित्र लोगो <laughs> बोलते ह्यूमन राइट वर्ल्ड ह्यूमन राइट ये सब लेके आ रहे हैं और भारत भी वो सब पालन करने के लिए बात किया है उसकी लाइन में एक है। क्यों? धीरे धीरे भारत में भी आ रहा है बच्चों को मार नहीं सकते धीरे-धीरे शुरू हो रहा है अभी पे पेरेंट्स के तो ऊपर नहीं लागू हुआ है टीचर्स के तो ऊपर लागू हो होने लगा तो लाग होगा होने लगा गुरा हो नहीं हुआ है लागू एक नौ सौ बारह स्कूल में बच्चे मन के सच्चे वो किसी ऐसे व्यक्ति ने कहावत बनाई है बच्चा जि, जिस, जिसको बच्चों का कोई अनुभव ही नहीं होगा <laughs> जबकि वैदिक सभ्यता है कि बच्चे मतलब समझ के ही लोग मन के सच्चे नहीं है इनको ट्रेन करना है सही हो, होने है ने, ने उसने नहीं उसने कहावत बनाई होगी जिसके बच्चे ये उसी होना है बच्चे इसके बच्चे तो तो मतलब हुआ ही में भी यही कहावत कहावत थी पहले कि डंडा छोड़ो और बच्चा बिगाड़ो। डंडा तो होना ही चाहिए हमें नहीं तो बच्चा बिगड़ जाएगा विदेशों में भी यही कहावत थी पहले यहाँ आधुनिकीकरण ने बता दिया छोटी समसम विद्या वो के थे एक बार हमारा जामनगर जन्माष्टमी में थे ना हमारे टीचर पेन ऐसे ऐसे करके के फिर लकड़ी मारते थे मैंने खुद बहुत खाई एक बार तो मेरा एक फ्रेंड था सचिन वो खाता था उसका शरीर भी एकदम स्ट्रॉन्ग था बताया। तो मेरे ट्यूशन टीचर ने दो स्केल इकट्ठा लकड़ी की लकड़ी से तब तो लकड़ी भी स्ट्रॉन्ग होती थी पुठे वाली है ना प्रोजी ऐसे मारा दोनों टूट गए <laughs> उसको कुछ नहीं <laughs> <laughs> का हो वो, मतलब पहले के बच्चे। <laughs> मार खा खा के अभी मार नहीं खाते ना इसलिए <laughs> दवाई खानी पड़ती है <laughs> एक <कपड़ में> <laughs> मारनी खाते दवाई खानी पड़ती है। घर में मार नहीं खाते तो होता ही होगा ना मम्मी नहीं बच्ची मैं मैं मम्मी ने मारा साठ से कुछ काम नहीं करती है क्या बात है तो याद रखी थी तो पिताजी को जाके बता दी तो होगी ना मम्मी ने मुझे बहुत मारो इसे ना तो भगवा दो घर से ऐसा <laughs> नहीं।, <laughs> नहीं होता था नहीं पहले नहीं, नहीं बोल रहा मैं आज बोल रहा हूँ बात अलग <laughs> है पहले कहाँ ऐसा होता होगा पहले तो जाके मारते भी है ना यदि टीचर मारे हैं तो घर पे तो बोलने से डरते हैं है। बोलूँगा तो पिताजी भी मारेंगे <laughs> ये क्या कर दिया तुमने ऐसा क्या एक और मार देंगे फिर टीचर से पूछेंगे क्या किया था तुमने फिर पता चलेगा तो एक और पड़ेगी इसलिए बचते नहीं थे घर पे मैं खुद बार-बार तो, तो, तो उस रोड से नहीं चाहेंगे दूसरे रोड से खेत, खेत के तो के जाएंगे घर में टीचर कुछ बोल देगी बोल देंगे किए पता लग जाएगा तो इसलिए वो वो चीज थी तो ये हम जो हैं ये जो सब नियम जा रहे हैं आज जो अभी के जो नियम है सब सरकार के और समाज के वो नियम और जो पहले के नियम थे दोनों में बहुत बड़ा भेद है उसका जो आधारभूत कारण है वो ये है कि आधुनिक समाज मृत्यु के बाद जीवन है इसको स्वीकार नहीं करता है आत्मा को स्वीकार नहीं करता है जबकि वैदिक समाज आत्मा को स्वीकार करता है तो दोनों के नियमों में बहुत बड़ा अंतर है क्योंकि एक नियम है अभी के जीवन को मस्त बनाने के लिए प्रेय के लिए और दूसरा दूसरे नियम है कि मृत्यु के बाद के जीवन को कैसे सही बनाए उसके कारण बहुत बड़ा अंतर होता है दोनों, दोनों के प्रेयर है प्रेयर है समाप्त प्रा देखी जाए भगवत गीता रूप की जाए